पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र उन्नीस इसी प्रकार प्रकृति लय भी ईश्वर उपासना द्वारा या प्रकृति देवता की उपासना द्वारा जो आवरण समेत ब्रह्मांड को त्याग कर लिंग शरीर के साथ प्रकृति के आवरण में गए हैं वे यहाँ प्रकृति लीन कहे गए हैं और वे भी चित्त के कार्य समाप्त न होने से अपने इच्छा से ही प्रकृति में लीन होने पर संस्कार के शेष रह जाने पर असंप्रज्ञात योग में कैवल्य पद के सदृश अवस्था को प्राप्त होते हैं जब तक कि शेष अधिकार के वश से चित्त फिर व्यथित नहीं होता इस प्रकृति लय का भी असंप्रज्ञात भौव प्रत्यय ही है अधिकार की समाप्ति पर वे भी मुक्त हो जाते हैं यह आशा है कोई भव का अर्थ करते हैं अविद्या उनका कहना है कि यह सूत्र इंद्रियों से लेकर प्रकृति तक के चिंतकों को अविद्या रूपी कारण द्वारा असंप्रज्ञात होता है यह कह रहा है परंतु यह नहीं है कि उसकी असंप्रज्ञात का हेतु है परवैराग्य और वह परवैराग्य अविद्या में संभव नहीं तथा जो वायुपुराण में है कि दस मनवंतरों तक इस अवस्था में इंद्रिय चिंतक रहते हैं और भौतिक पूरे 100 सौ मनवंतरों तक आभिमानिक 1000 हज़ार मनवंतरों तक बौद्ध 10000 हज़ार मनवंतरों तक बिना दुख के रहते हैं और अव्यक्त चिंतक पूरे 1 लाख मनवंतरों तक रहते हैं निर्गुण पुरुष को प्राप्त करके काल की कोई संख्या नहीं रहती यह वाक्य है वह कर्मदेवों के जिन्हें की ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और जो कि इंद्रियों के उपासक हैं उस उस पद में अवस्थिति के काल को ही नियत करता है उनके न तो असम्प्रज्ञात समाधि के काल को और न देहादि के अभाव से वृत्ति के अभाव के कालों को वह वाक्य निश्चित करता है क्योंकि इंद्रिय आदि के चिंतन मात्र द्वारा असंप्रज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती तथा कभी कभी होने वाला जो वृत्ति का अभाव वह प्रलय और मरणादि में उत्पन्न हो होने वाले वृत्तिभाव के तुल्य होने से अपुरुषार्थ भी है एवं इंद्रियादि के उपासकों को इंद्रियादि के अभिमानी सूर्य आदि पद की प्राप्ति होती है यह फल अन्यत्र सुनाई भी देता है समीक्षा यहाँ विदेह और प्रकृति लयों का जो स्वरूप दिखलाया है उसके संबंध में हम भूमिका रूप सठ दर्शन समन्वय के चौथे प्रकरण में सांख्य और ईश्वरवाद में लिख चुके हैं यहाँ पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती भव के जो अर्थ जन्म लिए गए हैं वे तो सूत्रकार और भाष्यकार के अभिप्राय के अनुसार ठीक ही है किंतु जो देव विशेष की देवलोक में असम समाधि को भव प्रत्यय बतलाया गया है सो देवलोक की समाधि की मनुष्यलोक की समाधि के साथ कोई संगति नहीं दिखती हाँ इस लोक में योग भ्रष्ट की असंप्रख्या समाधि ही भाव प्रत्यय हो सकती है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ऐसा ही कहा है जैसा कि सूत्र की व्याख्या में बतलाया गया है अन्य सब बातें वास वाचस्पति मिश्र की समीक्षा में आ गई है